अध्याय अठारह पूजनिया योगेन श्री श्री ठाकुर से परिचित होने के कुछ दिन बाद मैं एक दिन दक्षिणेश्वर गई जल्दबाजी में खाकर नहीं गई यह सुनकर ठाकुर ने कहा अहा तुमने खाया नहीं है नौबत खाने में जाओ वहां सब्जी भात है खा लो नौबत खाने में मां से मेरा यह प्रथम परिचय था राम की मां आदि के साथ दो एक बार मां का परिचय हुआ था उन लोगों ने मां से कहा कि मैं खाकर नहीं आई हूं मां ने त्यों ही जल्दी जल्दी भात सब्जी पूड़ी इत्यादि जो भी था मुझे खिलाया उस प्रथम मुलाकात में ही मां से मेरा अत्यंत लगाव हो गया इसके बाद रामलाल दादा के विवाह के समय मां जिस दिन गांव जा रही थी मैं उसी दिन दक्षिणेश्वर गई अब बहुत दिनों तक मां से मुलाकात नहीं होगी यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा था जाते समय मां ठाकुर को प्रणाम करने आई उत्तरी बरामदे में ठाकुर खड़े थे मां ने वहां जाकर प्रणाम किया उनके पैरों की रज ली ठाकुर ने कहा सावधानी से जाना नाव में रेल में कुछ छोड़ छाड़कर मत जाना मां और ठाकुर को मैंने वहीं पर एक साथ देखा उन दोनों को एक साथ देखने की मेरी इच्छा थी मां नाव से रवाना हुई जितनी दूर तक नाव दिखाई देती रही मैं नाव की ओर देखती रही नाव के ओझल होते ही नौबत में मां जहां बैठकर ध्यान करती थी वहीं बैठकर मैं खूब रोने लगी नौबत में पश्चिम किनारे के बरामदे में दक्षिण की ओर मुक करके मां ध्यान करती ठाकुर इधर आए तो उन्होंने मेरा रोना सुना अपने कमरे में जाकर मुझे बुलवा भेजा मेरे जाने पर उन्होंने कहा उसके चले जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है यह कह कहकर मानो मुझे बहलाने के लिए दक्षिणेश्वर में ठाकुर ने जो सारी साधनाएं की थी वह सब बताने लगे बोले यह सब किसी को मत बताना उस दिन ठाकुर के खूब पास बैठकर बातचीत हुई स्त्री जात होने के कारण इतने दिनों तक संकोच में थी लगभग डेढ़ वर्ष के बाद मां दक्षिणेश्वर लौटी ठाकुर ने लिखा था मुझे खाने पीने का कष्ट हो रहा है मां के आने पर ठाकुर ने उनसे कहा वह जो बड़ी बड़ी आंख वाली लड़की है वह तुम्हें बहुत चाहती है तुम जिस दिन गई वह नौबत में बैठकर बहुत रोई थी मां ने कहा हां उसका नाम योगेन है मैं जब भी दक्षिणेश्वर जाती मां मुझसे सारी बातें कहती राय लेती हालचाल पूछती मैं मां के बाल सवार देती मेरे हाथ के बंधे बाल मां इतना पसंद करती कि तीन चार दिन बीतने पर भी नहाते समय मां बाल नहीं खोलती थीं। कहती नहीं यह योगेन के बंधे बाल हैं। जिस दिन आएगी उसी दिन खोलूंगी मैं सात आठ दिन के बाद ठाकुर के पास जाती दक्षिणेश्वर से शिव पूजा के लिए बेल पत्र ले आती उन बेल पत्रों के सूख जाने पर भी उसी सूखे बेल पत्र से शिव पूजा करती एक दिन मां ने पूछा योगेन सूखे बेलपत्रों से पूजा करती हो क्या हां मां तुमने कैसे जाना आज सवेरे ध्यान करते समय मैंने देखा कि तुम सूखे बेलपत्रों से पूजा कर रही हो मां एक दिन नौबत में बैठकर पान लगा रही थी मैं मां के समीप ही बैठकर देख रही थी कुछ पान मां ने अच्छी तरह इलायची डालकर लगाया और कुछ में केवल सुपारी चूना डालकर लगाया मैंने कहा कुछ पानों में तुमने मसाला इलायची नहीं डाला वे किसके लिए हैं और ये किसके लिए हैं मां ने कहा योगेन ये अच्छे पान भक्तों के लिए हैं इन्हें मुझे दुलार से अपना बना लेना होगा और ये जिनमें इलायची नहीं है उनके लिए है वे तो अपने हैं ही मां अच्छा गाना गा लेती थी लक्ष्मी दीदी और मां एक दिन रात में मधुर कंठ से गा रही थीं। गाना अच्छा जमा था ठाकुर ने उसे सुना अगले दिन उन्होंने कहा कल तो तुम लोगों ने खूब गाना गाया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया दक्षिणेश्वर में सारे दिन मां को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिलता था भक्तों के लिए तीन सेर साढ़े तीन सेर आटे की रोटी बनती बहुत सातों पान ही लगाती इसके अलावा ठाकुर के लिए दूध को खूब गाढ़ा करना होता क्योंकि ठाकुर मलाई पसंद करते थे उनके लिए रसदार झोल वाली तरकारी बनती जब तक ठाकुर की मां जीवित थी ठाकुर उतने दिन नौबत में भोजन करते थे लड़कों में से किसी के नहीं रहने पर मां स्नान के समय ठाकुर को तेल लगाती ठाकुर की मां के देह त्याग के पश्चात वे अपने कमरे में भोजन करते थे गोलाब दीदी के आने पर ठाकुर ने एक दिन उनसे खाने की थाली लाने को कहा उस दिन से गोलाब दीदी रोज ही खाने की थाली ले जाती पहले खाना ले जाते समय मां रोज ठाकुर को एक बार देख पाती थीं, पर अब इस व्यवस्था से वह दर्शन भी बंद हो गया गोलाब दीदी संध्या के बाद बहुत देर तक ठाकुर के पास रहती किसी किसी दिन तो रात के 10 बजे नौबत खाने में लौटती नौबत खाने के बरामदे में मां को गोलाब दीदी का खाना लेकर बैठे रहना पड़ता था इससे उन्हें थोड़ी असुविधा होती एक दिन ठाकुर ने सुना मां कह रही थी खाना कुत्ता बिल्ली भले खा जाए मैं और इंतजार नहीं कर सकती अगले दिन ठाकुर ने गोलाब दीदी से कहा तुम इतनी देर तक यहां रहती हो उसे कष्ट होता है उसे खाना लेकर बैठे रहना पड़ता है गोलाब दीदी ने कहा नहीं मां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं अपनी लड़की की तरह नाम लेकर बुलाती है गोलाब दीदी के कारण ठाकुर के पास आने का सुयोग बंद होने से मां कितनी दुखी हैं? यह बात गोलाब दीदी के न समझने पर भी ठाकुर समझ गए थे एक दिन गोलाब दीदी ने मां से कहा मां मनोमोहन की मां कह रही थी वे तो इतने बड़े त्यागी हैं और मां जो झुमका आदि इतने गहने पहनती है यह क्या अच्छा लगता है दूसरे दिन सुबह जब मैं दक्षिणेश्वर गई तो देखा मां के हाथों में केवल सोने के दो कड़े हैं बाकी सब गहने मां ने उतार दिए हैं मैंने आश्चर्य से पूछा मां यह क्या मां ने कहा गोलाब कह रही थी मेरे बहुत समझाने पर मां ने झुमका और सामान्य दो एक गहना पहना बाकी जो गहने उन्होंने उतारे उन्हें दोबारा पहनना नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद ही ठाकुर की बीमारी शुरू हो गई मां जब पहले दक्षिणेश्वर आई तब वे संसार के बारे में विशेष कुछ भी नहीं जानती थीं और उन्हें भाव समाधि भी नहीं होती थी निष्ठा के साथ ईश्वर का नाम ध्यान रोज करने पर भी उन्हें भाव समाधि हुई हो यह बात हमने नहीं सुनी बल्कि ठाकुर को समाधि होते देखकर मां अत्यंत भयभीत और चिंतित हो जाती मां के मुंह से सुना था दक्षिणेश्वर में मां जब पहली बार आई रात में ठाकुर ने उन्हें अपने पास ही रखा था तब ठाकुर और मां एक कमरे में ही सोते ठाकुर बड़ी तख्त पर और मां छोटी तख्त पर मां कहती सारी रात ठाकुर को समाधि लगी रहती यह देखकर मुझे नींद नहीं आती थी भय से काष्ठवत बैठी रहती सोचती कब सवेरा होगा एक दिन समाधि टूट ही नहीं रही थी तब चिंतित होकर काली की मां अर्थात नौकरानी को भेजकर हृदय को बुलवाया उसने आकर नामोच्चारण किया तब उनकी समाधि भंग हुई अगले दिन ठाकुर ने मुझे सब सिखा दिया कि कौन सी अवस्था होने पर कौन सा मंत्र सुनाना होगा मां के साथ मेरा परिचय होने के कुछ दिन बाद एक दिन मां ने मुझसे कहा उनसे कहो जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत भाव आदि हो वे लोगों से घिरे रहते हैं इसीलिए यह बात कहने का मुझे सुयोग नहीं मिल पाता है मैंने सोचा जो हो मां जब अनुरोध कर रही हैं, तो ठाकुर से यह बात कहूंगी अगले दिन सुबह ठाकुर को अकेले चौकी पर बैठे देखकर मैंने प्रणाम करने के बाद मां की बात कही उन्होंने यह बात सुनी लेकिन कोई जवाब न देकर गंभीर हो गए वे जब इस तरह गंभीर हो जाते तो उनसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसीलिए मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहने के बाद उन्हें प्रणाम कर नीचे चली आई नौबत में आकर मैंने देखा मां पूजा कर रही हैं। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा मां खूब हंस रही हैं। अभी हंस रही हैं और फिर तुरंत रोने लगी दोनों नेत्रों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है कुछ देर इस भाव में रहने के बाद वे धीरे धीरे शांत हो गई एकदम समाधिस्त यह देखकर मैं दरवाजा बंद करके चली आई बहुत देर बाद जब दोबारा गई तो मां ने पूछा ठाकुर के पास से आ गई तब मैंने कहा तो मां तुम तो कहती हो कि तुम्हें भाव समाधि नहीं होती तब मां सलज्ज होकर हंसने लगी इस घटना के बाद मैं दक्षिणेश्वर में कभी कभी रात में मां के पास रहती मेरे अलग से सोना चाहने पर भी मां कुछ नहीं सुनती मुझे खींचकर अपने पास सुला लेती एक दिन रात में कोई वंशी बजा रहा था वंशी की ध्वनि से मां को भाव हो आया रह रहकर हंसने लगी मैं संकोच से बिस्तर के एक कोने पर बैठी रही सोचा मैं संसारी मनुष्य हूं उन्हें इस समय स्पर्श नहीं करूंगी बहुत देर बाद मां का भाव उपशम हुआ मां बलराम बाबू के मकान के छत पर बैठकर एक दिन ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गईं, होश में आने पर बोली देखा कहां चली गई हूं वहां पर सभी मेरा कितना आदर सत्कार कर रहे हैं मेरा रूप मानो अत्यंत सुंदर हो गया है वहां ठाकुर है उनके समीप मुझे आदर पूर्वक बैठाया गया वह कैसा आनंद था बता नहीं सकती थोड़ा होश में आने पर मैंने देखा कि शरीर तो अलग पड़ा हुआ है तब सोचा कैसे इस भद्दे शरीर में प्रवेश करूं उसमें फिर प्रवेश करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी तब बहुत देर बाद उसमें प्रवेश किया और शरीर में होश आया एक दिन बेलूड़ में नीलांबर बाबू के मकान में संध्या के बाद मां मैं और गोलाब दीदी छत में अगल बगल में बैठकर ध्यान कर रही थी मेरा ध्यान समाप्त हुआ तो देखा मां तभी भी उसी एक भाव में बैठी हुई हैं, स्पंदनहीन समाधिस्त बहुत देर बाद होश आने पर मां कहने लगी अरे योगेन मेरा हाथ कहां है पैर कहां है हम लोग मां का हाथ पैर दबाकर दिखाने लगी यह रहा पैर यह रहा हाथ फिर भी शरीर विद्यमान है यह बात मां बहुत देर तक समझ नहीं पा रही थी वृंदावन में काला बाबू के कुंज में एक दिन सुबह ध्यान करते करते मां को समाधि लग गई समाधि किसी तरह छूट ही नहीं रही थी मैंने बहुत देर तक नाम सुनाया फिर भी समाधि भंग नहीं हुई अंत में योगेन महाराज के आकर नाम सुनाने पर समाधि का थोड़ा उपशम हुआ और समाधि के टूटने पर ठाकुर जैसा कहते थे मां वैसा ही कहने लगी खाऊंगी कुछ जलपान पानी और पान उन्हें दिया गया तो जैसे भावावेश में ठाकुर खाते थे मां ने वैसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया यहां तक पान भी ठाकुर जिस तरह किनारा दांत से काटकर उसे फेंक बाकी पान खाते मां ने भी ठीक वैसे ही खाया उस समय उनकी भाव भंगिमा खाना पीना सब कुछ हूबहू ठाकुर की तरह हो गया था हम लोग यह देखकर अवाक रह गए भाव का संपूर्ण उपशम होने पर मां ने कहा था कि उनके ऊपर उस समय ठाकुर का आवेश हुआ था मां के इस भावावस्था के बीच योगेन्द्र महाराज ने उनसे कई प्रश्न पूछे थे जिस प्रकार ठाकुर उत्तर देते थे मां ने ठीक उसी प्रकार उत्तर दिया ठाकुर के लीला संवरण के कई दिन बाद रामदत्त इत्यादि गृही भक्तों ने काशीपुर के बगीचे का किराया चुकाकर वहां से निवास हटा लेने का संकल्प किया इसीलिए मां को बलराम बाबू के मकान में आना पड़ा तत्पश्चात मां तीर्थ दर्शन के लिए योगेन महाराज काली महाराज लाटू महाराज तथा लक्ष्मी दीदी आदि के साथ काशी आई काशी में 8-10 दिन रुकने के बाद वृंदावन में आकर काला बाबू के कुंज में लगभग एक वर्ष रही मैं ठाकुर के लीला संवरण के दो एक सप्ताह पहले ही वृंदावन चली आई थी वृंदावन में मुझे देखते ही मां शोकाकुल होकर अरी योगेन कहकर मुझे सीने से लगाकर अधीर होकर रोने लगी ठाकुर के तिरोधान के बाद मेरे साथ यह उनकी प्रथम भेंट थी वृंदावन में मां शुरू शुरू में बहुत रोती थीं। एक दिन ठाकुर ने मुझे दर्शन देकर कहा क्यों जी तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं तो यही हूं गया कहां हूं जैसे इस कमरे से उस कमरे में जाना वृंदावन में रहते समय एक दिन कुछ लोग एक शव को फूल पत्तों से सजाकर कीर्तन करते हुए ले जा रहे थे यह देखकर ने कहा देखो देखो इस व्यक्ति को कैसे वृंदावन की प्राप्ति हुई है हम लोग यहां मरने आई लेकिन एक दिन भी थोड़ा बुखार भी नहीं आया देखो तो मेरी कितनी उम्र हो गई मैंने अपने पिता को देखा है जेठ को देखा है हम लोग सुनकर हंसने लगी और बोली कहती क्या हो माता पिता को देखा है अपने पिता को कौन नहीं देखता उस समय मां छोटी बच्ची के समान बातें करती शुरू शुरू में मां ठाकुर के लिए खूब रोई थी लेकिन बाद में ठाकुर ने मां को आनंद से भरपूर कर दिया था उस समय मां को देखने से लगता मानो वे एक छोटी सी बच्ची हो रोज घूम घूमकर विभिन्न स्थानों पर देव दर्शन को जाती एक दिन राधा राधारमण का दर्शन करने गई तो मां ने देखा मानो नव गोपाल बाबू की पत्नी राधा राधारमण के समीप खड़ी होकर व्यजन डुला रही हैं यह देखकर मां ने लौटकर मुझसे कहा योगेन नवगोपाल का परिवार बहुत शुद्ध है मैंने इस प्रकार देखा वृंदावन में ठाकुर ने एक दिन मां को दर्शन देकर कहा तुम योगेन को अर्थात स्वामी योगानंद को यह मंत्र दो पहले दिन तो मां ने इस दर्शन को अपने दिमाग का भ्रम समझा दूसरे दिन भी ऐसा देखकर टाल गई तीसरे दिन जब फिर यह दर्शन मिला तो मां ने ठाकुर से कहा मैं तो उसके साथ बात भी नहीं करती फिर कैसे मंत्र दूंगी मां ने कहा तुम योगेन से अर्थात मुझसे कहो वह साथ रहेगी मां ने मेरे द्वारा योगेन महाराज से पूछवाया कि उन्हें मंत्र मिला है कि नहीं योगानंद महाराज ने कहा नहीं मां कोई विशेष इष्ट मंत्र ठाकुर ने मुझे नहीं दिया है मैं अपनी रुचि के अनुसार एक नाम जप करता हूं यह बात सुनकर मां ने उन्हें एक दिन मंत्र दिया ठाकुर की फोटो और उनके अस्थि भस्म रखे पात्र को सामने रखकर मां पूजा कर रही थी उन्होंने योगानंद महाराज को बुलाकर बैठने को कहा पूजा करते करते मां को भावावेश हो आया उसी भावावेश में मां ने उन्हें मंत्र दिया मां ने इतने जोर से मंत्र का उच्चारण किया कि बगल के कमरे में मुझे सुनाई पड़ा वृंदावन से मां के साथ हम सब लोग हरिद्वार गए योगानंद महाराज भी हमारे साथ थे रास्ते में रेलगाड़ी में योगेन्द्र महाराज को तेज बुखार हो आया मैं उन्हें अनार खिला रही थी मां ने देखा मानो मैं ठाकुर को ही खिला रही हूं योगेंद्र महाराज ने बुखार की बेहोशी में देखा एक भयंकर मूर्ति उनके सामने आकर कह रही है तुम्हें देख लेती लेकिन क्या करूं परमहंस देव का आदेश है मुझे अभी ही चले जाना होगा मैं एक क्षण भी अब ठहर नहीं सकती लाल किनारे की साड़ी पहने एक स्त्री को दिखाकर उसने कहा इस स्त्री को कुछ रसगुल्ले खिला देना आश्चर्य की बात इस दर्शन के बाद उनका ज्वर उतर गया बाद में हरिद्वार से हम लोग जयपुर गए वहां गोविंद जी का दर्शन कर अन्य दूसरे विग्रहों को देखते देखते अचानक एक मंदिर के बगल में एक मूर्ति को देखते ही योगानंद महाराज कह उठे इसी मूर्ति को रसगुल्ला खिलाने को कहा था और सामने ही रसगुल्ले की एक दुकान भी दिखाई दी तब आठ आने का रसगुल्ला खरीदकर उस मूर्ति को भोग दिया गया और पूछताछ करने पर पता चला कि वह मां शीतला की मूर्ति है